श्री श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंध एकदशस्क का भगवान्का गमन श्रीशुकुवाच अथ त्रागमद्रह्म भवान्न चमंभव महेंद्र प्रमुखा देवा मुनय स्रजरा पितर सिद्धगंधर्वा विद्याधर महोरगा चारणाक्षा से किराप सरसोजा दृष्टुमा भगवत निर्याण परमोत्सुखा गायतुत सौरइकर्मा जन्म चुषसो पुष्पर्षाणी विमाबलिन्व कुरकुलता श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी शिव पार्वती इंद्रादि लोकपाल मरीचि आदि प्रजापति बड़े बड़े ऋषि मुनि पितर सिद्ध गंधर्व विद्याधर नाग चारण यक्ष राक्षस किन्नर अप्सराए तथा गरुण लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परमधाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे उनके विमानों से सारा आकाश भर सा गया था वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे भगवान पितामहम व्यक्ष विभूतिरात्मनो विभू संयोज्यात्मनिचात्मा पद्म नेत्रे न मिलयत सर्वव्यापक भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिएकाभिरा सतन धारणाध्यान मंगल योगधारण याग्ने धाशंसख दिविधवे दो पेतु सुमनस्य सत्यम धर्मोदितिर्भो कृतिशीचालुतम जजो भगवान का शिव विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय है इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्निदेवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं शरीर अपने धाम में चले गए उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य धर्म धैर्य कीर्ति और श्री देवी भी चली गई देवादयो ब्रह्म मुख्या न बसंतम अविज्ञात गतिम कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ सौधा मन था काशी या गतेन भ्रमंडल गतिर्न लक्ष्यते मर्तः कृष्ण से ब्रह्मद्रादी हस्ते दृष्ट् योगगतिम हरेह विस्मृता स्ना प्रशंसत स्व संलोक जजुस्तदा जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ ना जान सके ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए राजन परस्य तनुभ जननाप्य हम मया विडंबनमेहि यथा नट से सृष्ठत्मनेदमेशां संहृत चात्मोपरत आती मर्न योग गुरसुत यमलोकनी तां चान्न परमा सुद्धम जिज्ञे काी सलीस परीक्षित जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सब से निर्लेप वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है अभिनय मात्र है वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संघार लीला करके अपने आनंद महिमा में स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं संदी अपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया वास्तव में उनकी शरणागत वसलता ऐसी ही है और जो क्या कहूँ और तो क्या कहूँ उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदैह स्वर्ग भेज दिया परिपरीक्षित ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए जहां नहीं रख सकते थे अवश्य ही रख सकते थे तथाप्य सम्भव्यु अनन्य हेतुशेषक्ति तो नई छत् प्रणेतुम वपुरत्र मर्ते न कि स्वस्थगति प्रदर्शयन यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। या एताम प्रातरोत्था कृष्ण कृष्णस्य पदवीं पराम प्रयतः की भक्ता अपनोत्यनुतम जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा दारुको द्वारका में वसुदेव ग्रसेनो पति चरणावस्थ न सिंंचत कृष्ण विजय कथया मात निधनमृप तथत्श दया जनाशोक विमूिता इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारिका आया और वसदेव जी तथा उग्र सेन के चरणों पर गिर गिरकर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा परीक्षित उसने अपने को संभालकर कर के विनाश का पूरा पूरा विवरण का सुनाया उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए तत्मा त्वरिता जगमो कृष्ण विश्लेष वेह ृते योग देव की रोहिणी चात कृष्ण राम पश्यंत सोका विद्रोह स्मृति भगवान श्रीकृष्ण के वियोग से विह्वल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुँचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे देव की और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए प्राणाचिझो तगवतर उपगोहिया पते चिता मारो रो स्त्रिय उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के सौ पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। राम पत्स तदेहम उपगुहयाग्नेसन्न वसुदेव पत्गात्र प्रद्युमनादीन हरे सुन साह कृष्ण पत्यो विसन्निग्नि कृष्ण पत्न्यो विसन्ग्नि बलराम जी की पत्नियाँ उनके शरीर को वसुदेव जी की पत्नियाँ उनके शव को और भगवान के पुत्र पुत्रवध में अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानियाँ उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। अर्जुन प्रेयस सख्यो कृष्णस्य बिरहातुर आत्मा स कृष्ण गी तय सभी परीक्षित अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्रीकृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला बंधुरा नष्टगोत्राण अर्जुन सांपरायिक्यास यथावधन पूर्वश द्वारकाम हरिना तक समुद्रो प्लाव यथ वर्जय्वा महाराज श्रीमद्भागवधा यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधिपूर्वक करवाया महाराज भगवान के महाराज भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्रीकृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारिका डुबो दी नित्यम सन्निहित सन्निहित भगवान मधुसूदन स्मृत्याशेषा शुभहरम सर्वमंगल मंगलम भगवान श्री कृष्ण वहाँ अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं वह स्थान स्मरण इस मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है स्त्रीबालानाय हत शेषा धनंजय इंद्रस्थम सवेश्यसेंचयत श्रुआ राजते पिताम धशधर कग्मों सर्वे महाभय पथंपि पिंडदान के नंतर बची खुची स्त्रियों बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए वहाँ सबको यथायोग्य बसा कर अनिरुद्ध के पुत्र बद्र का राज्याभिषेक कर दिया राजन तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की या ए तद्देव देवस्णु कर्माण जन्म चीर्त श्रद्धया मृत सर्व पाप ही मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्मलीला और कर्मलीला सुनाई जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है भरे भगवतो इत्थम हरे भगवत रुचिरावता चरिता शांतमारेह चुता नहीं गृणन्मनुष्यो भक्ति परमहंसगत लभेत परीक्षित जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्यनिधि श्रीकृष्णचंद्र के अवतार संबंधी पराक्रम और इस भागवत महापुराण में तथा तो दूसरे पुराणों में वर्णित में बाल लीला, बाला लीला आदि का संकीर्तन करता है वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्त श्रीकृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे वह्यासिख्या अष्टादसायाँ पारमहंसिता एकदश स्कंधेक्रिंशोध्यायकाद स्कंध सरिओं तस् हरिओं